गत कल हम लोगों ने निखादराज के प्रसंग में भगवान मन की ओर जा रहे हैं निखादराज के देश में पहुंचे हैं और निखादराज कहते हैं महाराज ये राज्य तो आपका ही है हम तो आपके सेवक हैं, चलिए नगर में तो भगवान राम कहते हैं कि आपकी शुद्धता तो बहुत अच्छी है पर पिता की आज्ञा से मुझे वनवास मिला है और मैंने ये व्रत लिया है नियम बनाया है कि चौदह वर्ष तक मैं नगर में नहीं जाऊंगी तो यही मेरे लिए आप व्यवस्था करें तो नियम के अनुसार कुश के आसन बिछाए गए जिसमें भगवान राम और माता सीता सो रही हैं तो उसका संकेत आपको दिया कि भगवान राम और माता सीता जहाँ की महल में जिस निश्चिंतता से सोती थी उसी निश्चिंतता से यहाँ की पर्व कुटी ने कु के आसन में लोग सो गए तो वही आश्चर्य लगा राजमहल की सुविधा में रहने वाले भगवान राम माता सीता वनवासियों के वनवासियों से भी बिस्तरों में कुशा के आसन पर सोकर तत्काल निद्रा हो गए। दो व्यक्ति जाग रहे हैं एक श्री लक्ष्मण जी श्री लक्ष्मण जी इसलिए जाग रहे हैं कि उनकी माता ने उनको कल हमने सुना कि देख स्वप्न में भी तेरे मन में राग द्वेष द्वेश क्रोध आदि ना आए सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा था तो लक्ष्मण ने सोचा कि स्वप्न तो जब नींद आएगी तब तो आएगी और मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वाभाविक है मेरे मन में स्वप्न में भी ये सब राग द्वेष आदि विकार नहीं आएंगे इसलिए जागृ सजग जागृत आध्यात्मिक जागृति और निध राज दुख से जागृ रहे कि अयोध्या नरेश अयोध्या के युवराज भगवती सीता महारानी सीता इतने कष्ट में यहां सो रही हैं और तब उनकी जो चर्चा होती है लक्ष्मण जी से वो कहती दुख तो लक्ष्मण जी हंसते हैं और उसमें लक्ष्मण जी के चित्त की स्थिरता का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत की बात ने संकेत किया संकेत किया था कि कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो सच्चा साधक वही है जिसकी मना स्थिति न बदले तो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में हैं उन्होंने ये निश्चय किया है कि मैं सोंगा नहीं चौदह वर्ष तक और इसलिए वो परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो उनकी मना स्थिति नहीं बदली तो वो को जब समझाते हैं तो उनका दुख भी दूर होता है तो हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश राजेश्वरन जी महाराज ने कल अपने प्रवचन में दिया और ये ये कि परिस्थितियों के साथ अगर हमारा मन चंचल हुआ हिला डुला तो फिर पृथ्वी का विश्व ब्रह्मांड में भी कहीं हम जाएं तो सुखी नहीं रहे क्योंकि तो परिस्थितियां परिवर्तित होती है परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहीं भी जाया पृथ्वी में रहे सूर्य में चंद्र पूरे ब्रह्मांड में जब तक नाम रूप का आधार लेकर हम हैं तो परिस्थितियां परिवर्तनशील होंगी ही और उस परिवर्तन के साथ अगर मन भी चित्त भी हमारा परिवर्तित होता रहा तो सुख दुख से हम बच नहीं सकेंगे सुख दुख से हम पीड़ित रहेंगे इसलिए परिस्थितियां जो भी हो, स्थिति मन स्थिति ना बदले इसका बहुत सुंदर चित्रण लक्ष्मण जी का के उपदेश उन्होंने जो विखाद राज को दिए वो हमारे सामने राजेश्वर जी महाराज ने रखा अब मैं उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आज पुनः हमको लक्ष्मण चरित्र के माध्यम से रामचरितमानस की गंगा में अवगाहन कराएं श्री राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद